तारायक शेखरा जगदा धारा धारा धरो छाया धरक कंद धरा गिरजा संगी श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नाराणे नीने ना ना ही कंकणि थ शेन्नति मुगुध स्निगम मधुर्मुरली धीरनादश गोकुल व्याकल श्याम काम व्रज जनमनो चित्ते मोहनांगिते निवसतु महो वल्ल वल्ल नश्वामखिशतिश्यामीपमतिरशता संसा करुण पुराणग तम व्यासोनुपया गुर मुनी सदु सदगुण सद ध्यानगम्य निरंजन अखुंडी सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु नीम नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना शिमन्ना नारायण नारायण नारायण मुन्ना बलो भक्तवत्सल भगवान की जय सदुरुदेव भगवान की जय वृंदवन विहारी लाल जय जय शी जय जय शी जय जय शी राने कृपारूपणी राधिक श्यामा प्राण कृपा करो श्री राधिक मेरी ओर निहान भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन न पालन हार दीन पात की श्रवण को कौन नार जीवंधन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणार विंदों में कोटिशाह वंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के ओम श्री महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन हमारे जीवन गोविंद के कथा के रसरसिक वक्तवृंद एवं मातृशक्ति सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं, अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं आओ अपने जीवन को मधुमेह बनाने के लिए अरसमय बनाने के लिए आप अपने शरीर को तो यहीं रहने दीजिए श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में और अपनी चित्तवृत्ति को आप हमारे साथ ले चलें गोमती नदी के पावन पवित्र तट पर जहां श्री सूत जी महाराज सौनक आदि महात्माओं को भगवान की बड़ी गुप्त गुप्त रहस्यमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं श्री सू जी महाराज सोनक आदि महात्माओं को कहते हैं एक दिन मैत्रेय ने अपने गुरु पराशर के पावन पवित्र चरणार विंदों में बंदन करके प्रार्थना किया कि भगवान विष्णु की मधुमयी कथाओं को हम सुनना चाहते हैं इस संसार का जो अभिन निमित्तोपादान कारण है उसकी मधुमयी कथाओं को श्रवण करने की हमारे चित्त में इच्छा जागृत हुई है तो पराशर महात्मा ने मैत्रेय को श्री विष्णु पुराण की पावन पवित्र गाथा श्रवण कराई है कल आप लोग श्रवण कर रहे थे नन्ना मुन्ना बालक प्रहलाद जिसके जीवन में जन्म से ही विपत्तियों का तातासा लग गया जब देखो तब उसे मारने के लिए अनेकनेक उपाय किए जाते हैं कभी पार से गिरा दिया जाता है तो कभी भोजन के साथ जहर दे दिया जाता है तो कभी सर्पों से डसा करके उसको काल का ग्रास बनाने का प्रयास किया जाता है मारने के जितने भी प्रयास हो सकते हैं कभी असुरों से उसको कहा जाता है कि इसको मार डालो ये कुल का अंगार है कुल अंगार है किंतु जीवन में ये सारी विपत्तियां आने के बावजूद भी प्रहलाद का मन बिल्कुल डिगता नहीं है ये बात ध्यान देने की है कई बार यदि जी हमारे जीवन में हमारे मन के अनुकूल व्यवहार नहीं होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा परमात्मा हमसे नाराज है सच में देखा जाए तो परमात्मा को भी हम लोग अपना स्वसेवक ही बनाना चाहते हैं स्वामी बनाने की कामना बहुत कम लोगों में ही है लगता है कि भगवान हमारे मन के आधार पर ही व्यवहार करे अगर मन के आधार पर उन्होंने व्यवहार किया तो भगवान अच्छे और मन के अनुकूल यदि व्यवहार नहीं हुआ तो भगवान बेकार के हैं समुद्र में फेंकाओ किस काम का ये चित्र किस काम की ये आराधना जिसने हमारा ध्यान ही नहीं दिया तो आप जरा कभी चिंतन करो जो संसार का रचयिता है वह क्या आपके अनुकूल व्यवहार में ही लगा रहेगा क्या भगवान सबके माता पिता हैं जिसमें बालक का हित तो होता है वही भगवान करते हैं तो जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए अपनी मनस्थिति भगवान से ना हटे वही भक्त और थोड़ी सी विपत्ति आने पर अपने मन के अनुकूल व्यवहार न होने पर जो भजन छोड़ दे आराधना छोड़ दे साधन छोड़ दे वह सचमुच में भक्त नहीं हुआ तो अपने मन का भक्त है तो यह आराधना का जो क्रम है ये मन के आधार पर नहीं ईश्वर के आधार पर चलने वाला है इसमें ईश्वर ही संबल है और ईश्वर का ही सहारा है वही रक्षक है अब देखिए इस बालक के जीवन में इतनी विपत्तियां आने के बावजूद भी इस बालक की मति में कोई गड़बड़ी नहीं आई और बालकों को इन्होंने बहुत सुंदर उपदेश भी दिया है जिसकी चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया बाद में जब गुरुपुत्रों ने इनको मारने के लिए क्रत्या उत्पन्न की प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल मस्ती में हैं क्रत्या उनका क्या बिगाड़ सकेगी प्रहलाद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही है का एन हन्यते जंतुल जंतो का के न रक्षते हंति रक्षते चैत्मा संसाधु समाचार हन्यते जंतुर महाराज कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता है क्यों नहीं मार सकता है उसके यदि उसका आचरण अच्छा है उसका कर्म अच्छा है तो कर्म ही उसकी रक्षा करेगा एक बात और दूसरी बात महाराज इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कहते हैं कर्मणा जायते सर्वम ये सबका जो जन्म हुआ है वो कर्म से हुआ है देखो कर्म ही तो कारण है अगर कर्म कारण न होता तो एक माता पिता के चार बेटे होते हैं चारों का संस्कार अलग अलग इसमें क्या कहा जाए सकल अलग, अलग अलग संस्कार अलग अलग व्यवहार अलग अलग चिंतन अलग अलग अब देखो रजवीर तो एक ही गर्भासय एक ही किंतु तो सब बदल गया कि नहीं बदल गया इसमें कर्म ही हेतु है कर्म ही कारण है इसमें तो कहते हैं कर्मणा जायते सर्वम सबका महाराज कर्म से ही जन्म होता है कर्मयु गति साधनम कर्म से ही व्यक्ति के जीवन में गति आती है अर्थात जैसा उसका कर्म पूर्व का होगा वैसा ही उसमें लग जाएगा तस्मा सर्व प्रयत्न साधु कर्म समाचरण कहते भैया इसीलिए प्रयास करके साधु कर्म माने सच्चे कर्म करना चाहिए आप यदि गलत कर्म करोगे तो याद रखो गलत ही तो मिलेगा मैं कई बार प्रश्न पूछता हूं खेत में आप मटर बो करके आओ और सिंह दाना बो करके आओ तो फसल काटने को गेहूं की मिलेगी क्या आप जो बोगे वही काटने को तो मिलेगा तो याद रखिएगा जैसा कर्म करोगे अच्छा कई बार ये होता है लोग दिग्भ्रांत हो जाते हैं इस कर्म के सिद्धांत में कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा कर्म कर रहा है बड़ा अच्छा सच्चा जीवन है किंतु उसको बड़ी वेदनाएं भोगनी पड़ रही है बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है बड़ी अशांति भोगनी पड़ रही है तो लोग कहते हैं ये देखो अगर कर्म का फल अच्छा होता तो ये देखो इतना अच्छा कर्म करता है किंतु तो दुख भोग रहा है कारण क्या है इसमें अच्छा देखो कोई भी फसल बोगे तो तुरंत मिल जाएगी क्या फसल काटने को महाराष्ट्र हर फसल का समय तो लगता ही है तो जो अभी काट रहा है वो पूर्व का बोया हुआ है याद रखेगा फसल जो तैयार होकर काटने के लिए आई है वो पूर्व का ही बोया गया कर्म है इसलिए ये मत समझो कि यदि ये, ये गलत सही कर्म करने वाला दुख भोग रहा है गलत करने वाला सुख भोग रहा है तो इस कर्म बिल्कुल फंस मत जाना इसलिए पद्म पुराण का एक बहुत सुंदर वाक्य है कहते हैं ये संतो बिशीदंती प्रसंती साधवा इस कल युग में अधिकतर ये देखने को मिलेगा कि जो असुर कर्म करने वाले लोग हैं निंदित कर्म करने वाले लोग हैं वो आनंद में नजर आएंगे और सज्जन लोग हैं वह दुख भोगते नजर आएंगे तो का क्या किया जाए हम भी वही रास्ता अपनाएं क्या जो उनका है कहे को इसमें लगे रहे सुख भोगने के लिए बोले नहीं नहीं भाई दूसरा वाक्य इन्होंने कहा का धत्ते धैर्य तो यो ऐसे विषम समय में जो धैर्य धारण कर सके वही धीमान बुद्धिमान है अगर देखो आपको बताएं वैसे देख करके हम भी उसमें लग गए तो बुद्धिमान तो है नहीं क्योंकि कर्म का फल ही तो तैयार करेंगे इसलिए ये कहते हैं तस्मा सर्व प्रयत्नेन सर्व प्रयत्नेन का ही प्राय क्या है भले ऐसा लगे कि ये दुष्ट कर्म करने के बाद सुखी नजर आ रहा है तो हमारा मन भी वो कर्म करने के लिए लगे तब भी सर्व प्रयत्नेन किसी भी सर्व प्रयास से कैसे भी उस मन को उधर जाने से रोक दो मानो सट्टे में किसी को खूब रुपया मिल गया तो हम सोचे हम भी लगा दे तुम्हारा तो याद रखना जो परिणाम होता है वो होगा फिर मिल भी सकता है कई बार रोड में भी आना पड़ सकता है इसलिए देखकर के उसमें फंसे नहीं सर्व प्रयत्न का शास्त्र समझ जो प्रयत्न है इसलिए क्या करें बोले साधु कर्मों समाचारी साधु कर्म करना चाहिए सम्यक आचरण में इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने उनको महाराज जो गुरुपुत्र हैं इनको पढ़ाने के लिए उनको समझाने लगे कि गुरु जी आप जो ये कर्म करने के लिए प्रयुक्त उसमें ठीक नहीं है किंतु महाराज उनकी बुद्धि तो तमोगुण से आच्छादित हो गई थी इसलिए वह बिल्कुल समझ नहीं पाए और प्रहलाद जी को मारने के लिए कृत्या का प्रयोग कर दिया किंतु धन्य है प्रहलाद जी महाराज इन्होंने प्रार्थना की कहते यथा सर्वेशु भूतेषु सर्वव्यापी जगदगुरु विष्णुव तथा सर्वे जीवतेशु पुरोहिता कहते हैं जैसे सर्व सर्वेशु सर्वभूतु सब में सर्वभूतों में जो सर्वव्यापी जगत गुरु ईश्वर है केवल विष्णु रेव विष्णु ही है ऐसा यदि मैं सब में देखता हूं तो इस दर्शन के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाए क्योंकि याद रखिएगा, यदि गलत कर्म हम करेंगे किसी को सताने के लिए वो कर्म हमको ही उल्टा पड़ेगा और यही हुआ जब ये महाराज मारे गए उस कृत्या से इन्होंने प्रार्थना के माध्यम से उनको जीवित कराया है अब जब जीवित हो गए तो महाराज आशीर्वाद दिया देखो एक दिन दुश्मन भी अपने अनुकूल बन जाएगा यदि आप शास्त्र सम्मत जीवन चलते रहेंगे तो देखिए इनके प्रभाव से जीवित हो गए तो ये गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं आशीर्वाद जो मारने का प्रयास कर रहा था आज वही आशीर्वाद क्या देता है बोले दीर्घायु हो प्रतिहतो बलवीर समन्विता अरे प्रहलाद जी महाराज दीर्घायु हो और तुम्हारे बल को महाराज कोई सैन्य बड़े बलवान हो और पुत्र पौत्र धनेश्वरी युक्तो वर्ष वत्स भवोत्तमा आपके पास संपत्ति की परिवार की बांधों की कोई कमी न रहे आज हम तुमको आशीर्वाद देते हैं महाराज भगवान जब खुश होता है ना तो मैंने देखा है कि दुश्मन भी दुआ करता है जब भगवान की कृपा होती है तस्त दुश्मन भी दुआ करता है और जब प्रारब्ध रूठ जाता है तो पत्थर भी रास्ते का पत्थर भी महाराज सर फोड़ देता है ये देखिए समय की अनुकूलता का खेल अब ये महाराज आशीर्वाद देते हैं पराशर महात्मा कहते हैं कि महा मुनि देखो तो सही क्या दशा हुई किंतु हिरण्य के पास सब ने जाकर सूचना दी कि ब्राह्मणों ने क्रत्या को उत्पन्न करके प्रहलाद को मारना चाहा था किंतु प्रहलाद नहीं मरे अभी तो ऐसी घटना घट गट गई कि गुरुपुत्र ही इनके अनुचर बन गए जी दुश्मन ही उनका मित्र बन गया अब तो बहुत घबराया जी असुर इसने चिंतन किया क्या किया जाए तो वृश्याम नीति का प्रयोग किया जाए प्रहलाद जी को बुलाया और बुला करके बड़े प्रेम से पूछा मेरे प्यारे प्यारे बेटे एक बात बताओ तुम कौन सा ऐसा मंत्र जानते हो कौन सी तुम्हारे पास ऐसी विद्या है जिस विद्या के प्रभाव से तुम मरते नहीं हो तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है महाराज यहां कई श्लोकों में करीब पांच श्लोकों में प्रहलाद जी महाराज ने जो बात बताई है बहुत ध्यान देने की है कहते न मंत्रादि कृतम तात हे पिताजी ये प्रभाव मंत्रादि का नहीं है न च नैसर्गिको मम ना कोई मेरा नैसर्गिक स्वभाव प्रभाव है तो का किसका प्रभाव प्रभावम एस सामान्यो यस युतो हृदय बोले प्रभाव उनका है किनका प्रभाव है बोले अच्युत भगवान का तो बोले अच्युत भगवान का प्रभाव केवल तुम्हारे ऊपर ही क्यों दिखाई देता है दूसरे को मारा जाए तो मर जाए कारण क्या है बोले यस अच्युतो हरि महाराज जिनके हृदय में भगवान अच्युत का वास हो गया है अर्थात जिनके हृदय में अच्युत की जागृति हो गई है याद रखिएगा फिर उसका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है और दूसरी बात तुम्हारा जिन्होंने बहुत सुंदर कही ये कहते हैं अन्य शाम यो पापानी दूसरे के प्रति याद रखिए जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है जैसे हम अपना कभी बुरा सोचते हैं क्या कभी अपने अमंगल की कामना करते हैं क्या सदा उत्थान की ही कामना करते हैं तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी जो व्यक्ति कभी किसी के औन्नति का प्रयास नहीं करता है संकल्प भी नहीं करता है महाराज कोई कारण न रहने से उसका भी कभी कोई बुरा नहीं कर सकता है याद रखिए जीवन में यदि आ जाए यदि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है किसी के भी अमंगल की कामना नहीं है तो हमारा भी कोई अमंगल कर नहीं सकेगा अच्छा देखो एक बात कभी चिंतन कीजिएगा ये बिल्कुल सामान्य हम अपने व्यवहार के स्तर पर आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे यहां वेदों में तीन कांड हैं एक उपासना कांड दूसरा कर्म कांड कर्म कांड ज्ञान उपासना कांड और ज्ञान कांड ये तीन कांड हैं वेद के तो कर्म सिद्धांत के यदि आधार पर देखा जाए तो दुख सुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है याद रखिएगा, हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है ये कर्म सिद्धांत है और यदि हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है तो हमारा दुख देने वाले से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं? जब हमारा कर्म ही उस माध्यम से आकर प्रवृत्त हो रहा है तो दुश्मनी का स्थान है क्या बोलो भाई अच्छा ना बोल सको तो गर्दन जरूर हिला दो नहीं है तो भाई चिंतन कीजिएगा और प्रयास किया देखो भाई जन्म जन्म के संस्कार हैं बिना प्रयास के जीवन में चिंतन आने वाला नहीं है हम लोग भी थोड़ा यदि प्रमाद कर जाए थोड़ी असावधानी हो जाए तो देश हृदय में आकर डेरा डमाल जमा लेता है तो अभ्यास करते रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए देखो कर्म सिद्धांत के आधार पर सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं हमारा कर्म ही है अच्छा अब देखिए उपासना के आधार पर उपासना कांड के आधार पर संसार में दूसरा कोई करने वाला है नहीं परमात्मा ही करने वाला है और जब परमात्मा करने वाला है तो परमात्मा यदि दुख दे रहा है तो अपने हित के लिए कि हित के लिए हित के लिए ही दे रहा है क्योंकि वह समझता जैसे कई बार मां डांटती है बालक को तो मां की कोई दुर्भावना थोड़ी है मां चाहती या ठीक ठाक रहे सुव्यवस्थित रहे सुख में जीवन व्यतीत करे अच्छा ज्ञान कांड के आधार पर आप देखो ज्ञान कांड में त्रिकाल में सृष्टि नहीं बनी है जी त्रिकाल में सृष्टि की ही सत्ता नहीं है यह तो समझाने के लिए शास्त्रों में अध्यारोप किया गया है क्योंकि समझ में आ जाए और अध्यारोप करके अपवाद किया गया जिसकी सत्ता ही नहीं वो सुख दुख क्या दे सकेगा जी हमें तो तीनों के आधार पर व्यक्ति सुख दुख देने वाला नहीं है दुश्मनी करने वाला व्यक्ति नहीं है इसलिए हम भी अब किसी से दुश्मनी करने का व्यवहार छोड़ें। यदि व्यवहार हम छोड़ेंगे देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें प्रहलाद जी महाराज के जीवन में किसी के प्रति द्वेश नहीं है शारीरम मानसम दुखम दैवम भूत अभव तथा सर्वत्र शुभ तस् में जायते कुता प्रहलाद जी महाराज कहते फिर शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट भूत आदि से कष्ट जो आने वाले हैं उसके जीवन में फिर क्यों सताएंगे अर्थात वह सब जगह आनंद में रहेगा भौतिक दुख भी उसके प्राप्त नहीं होंगे अगर होते भी हैं उसको उसमें कोई हानि नहीं है ऐसे करके महाराज प्रहलाद जी महाराज ने ये बात अपने पिताजी को कही और कहते एवं सर्वेशु भूतेशु सब भूतों में भक्ति अभिव्यविचारिणी अभिव्यविचारिणी का अभिप्राय क्या है वे भक्ति न हो जी वे भक्ति का अभिप्राय आज यहां तो कल वहां अगर विपत्ति आई तो भगवान ही सब कुछ है और विपत्ति चली गई तो बेटा ही सब कुछ है पत्नी ही सब कुछ है ये इसी का नाम है व्यविचारणी भक्ति है आज चित्त भगवान में लगा है किसी ने कुछ कह दिया संसार में दुख मिला तो भगवान ही सब कुछ है और महाराज जो सुख का वहां से मिलने लगा मनोनुकूल व्यवहार होने लगा तो फिर भगवान कुछ नहीं हम ही सब कुछ है ये भाव नहीं होना चाहिए सदा सदाचित भगवान में लगा रहे महाराज जब ऐसे इन्होंने कहा तो कर्तव्य उसका क्या सर्वभूत मयम हरिम देखो सर्वभूत ये मय प्रत्यय जो है मैं जो शब्द का प्रयोग है बोले ये सादा का सुख में है चिन्हमय है ज्ञान में है यह मैं जो शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात उसमें जो चिद में माने सब आनंद ही आनंद है या ज्ञान ही ज्ञान है सतमय सब सत्सत ही है उसमें दूसरी कोई चीज मिलावट नहीं है ये मैट प्रत्यय इसी अर्थ में किया जाता है तो सर्वभूतमय हरिम याद रखिए सर्वभूतमय कौन है बोले हरि है अर्थात हरि के अलावा संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं यदि कुछ दूसरा दिखता है तो हमारे चश्मे का नंबर बदल गया है देख ध्यान दीजिएगा यदि झमेला नजर आ रहा है तो हमारी आंखों का दोष है हमारे चिंतन का दोष है क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं महाराज जब ऐसे बोलने लगे विष्णु के अलावा कुछ है ही नहीं तो ये असुर को इतना क्रोध आया महात्मा पर कहते हैं इति श्रुतास दैत प्राशाद शिखरे स्थित महाराज जो प्राशाद शिखर में बहुत ऊंचाई पर जो उसका भवन प्रासाद बना था वहा महाराज क्रोध, क्रोध से अंधा हो गया क्रोधांध कारित मुखा प्राह दैत्य क्रोध से अंधा हो गया क्रोधांध हो गया और सच में क्रोध अंधाई बना देता है लोभ व्यक्ति को अंधाई बना देता है काम व्यक्ति को अंधा बना देता है ये नेत्र रहने के बाद भी सच्चाई नजर नहीं आती जी ये क्या विलक्षणता है ये अंधा बना दिया महाराज क्रोध ने क्रोधांधकारित मुखा और क्रोध में अंधा होकर के ने क्या किया अपने अनुचरों को बुलाया और अनुचरों को बुला करके कहता है इस दुष्ट को मार दो और देखो कैसे मारो बोले ये बड़ा दुरात्मा है इस दुरात्मा को 100 योजन ऊंचे महल से नीचे गिरा दो एक दो योजन नहीं 100 योजन का 100 योजन ऊपर से को नीचे गिरा दो दैत्यों ने मारा जय जयकार करते हुए अपने ईश्वर की इसके ईश्वर तो हिरण्य का श्यपू ही हैं इनकी जय जयकार करते हुए इनको उठा करके ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और जो ऊपर से नीचे फेंका गया तो यहां शब्द का प्रयोग किया पतमानम जगद धात्री जगद धातरी के भक्त युक्तम दधारैनम उपसंगम महाराज ये तो भगवान का चिंतन करने लगे जो नीचे गिराया गया ऊपर से दूसरा न गिराने वाले पर द्वेश आया और न भय आया भगवान का जो चिंतन करने लगे तो महाराज जो मेदनी है अर्थात जो पृथ्वी है पृथ्वी ने क्या किया देखा कि भक्त युक्त है तो स्वयं ऊपर जाकर उस बालक को गोद में ले लिया जैसे ऊपर से कोई बालक गिरे और मां गोद में ले ले ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज को महाराज गोद में ले लिया और जब नीचे देखा गया तो प्रहलाद जी महाराज हंस रहे थे मुस्करा रहे थे अच्छा हमने देखा है दुष्ट व्यक्ति आपको गाली दे या यदि मारने का प्रयास करे और आप मुस्कराओ तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है सोचता है कि हमारा प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर ये हंसी रहा है तो गुस्सा और बढ़ता है जी अब जब इसका प्रभाव इसका और गुस्सा बढ़ा उसने सोचा क्या करें सब कुछ करके हार गई मरता नहीं है उसका तो एक असुर था जिसका नाम संबर था जी इस संबरासुर को इसने आज्ञा दी का ऐसा करो इसको अपनी माया से मार डालो क्योंकि हम अपने प्रभाव से बल से इसको नहीं मार पाए इसको अपनी माया से मार डालो सहस्रमत्र माया नाम पश्य कोटिशतम तथा उसने कहा चिंता मत करो अब हमारी माया का प्रभाव देखो महाराज जो मायापति के आश्रित हो गया उसको छोटी मोटी माया का क्या असर पड़ने वाला है नट सेवक ही न व्यापी माया अरे मायापति की माया तो व्यापति नहीं है इस चुटपुजीय माया की क्या माया व्याप्त होगी उसके ऊपर मायापति की ही माया नहीं व्यापति है कहते हैं देखो हमारा प्रभाव हम तुमको दिखाते हैं इस सम्राट ने महाराज मारने के लिए प्रहलाद को अनेकानेक प्रकार की विद्याओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया कैसे प्रयोग करता है महाराज ऐसी पहले ठंडी ठंडी हवा चलने लगी ऐसी ठंडी हवा चले कि उस हवा के कारण ही मर जाए कांप करके जब उस हवा का भी प्रभाव नहीं पड़ा तो बिल्कुल उष्ण हवा गर्म हवा जिस गर्म हवा से तड़पड़ा करके वह मर जाए किंतु प्रहलाद जी महाराज को बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्यों नहीं प्रभाव पड़ाव का प्रभा कारण क्या है बोले हृदय न महात्मा नम दधार धरणी धर धरणी धर्म जो धरणी को धारण करने वाला है अर्थात अच्छा, धरणीधर दर भगवान ही हैं जी धरणी धर दर को जो धारण कर धरणीधर दर जो पृथ्वी को धरणी को धारण करने वाला है उसको इन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है हृदय महात्मानम महाराज इसलिए उनका बिल्कुल प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा जब प्रभाव नहीं पड़ा तो कश्यप कहता है बता तो सही बात क्या है तू मरता क्यों नहीं है कारण क्या है तब तक महाराज का इसका उत्तर ये बाद में देंगे गुरु पुत्रों ने कहा आप चिंता मत करो हम इनको लेकर के जाते हैं और इनको शिक्षा देते हैं इनको गलत शिक्षा मिल गई है इसलिए महाराज आचार्य लेकर के इनको चले गए और जाने के बाद बहुत दिनों के बाद प्रहलाद जी महाराज को पढ़ा लिखा करके जब योग्य बन गए तब लेकर के आए और जब लेकर के आए महाराज उनका संवाद सुनने लायक बहुत आनंददायी है लेकर के जब आए तो पिताजी ने महाराज गोद में लेकर के मस्तक चूमा और कहा कि तुम्हारे गुरुओं ने बताया है कि तुम नीति शास्त्र को पढ़ कर आए हो। बोले हां पिताजी पढ़ा तो है नम्र इतने हैं कुछ पूछो नहीं मस्तक रखकर प्रणाम करके कहते हैं कि पढ़ा है तो बोले यदि तुमने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है तो साम दाम दंड भेद जो नीतियां है बेटा एक बात बताओ मित्रेश वर्तते कथम मित्र के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए मित्र के साथ व्यवहार कैसे करें और अरिवर्गे सुभूपति जो राजा है उसको दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पहला व्यवहार तो ये मित्र के साथ कैसा व्यवहार हो और दूसरा दुश्मन के साथ व्यवहार कैसा हो और प्रहलाद त्रिश लोके सुमध्य तू जो महाराज न मित्र हैं और ना दुश्मन है जो बिल्कुल मध्य के हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बेटा एक बात हमको और बताओ हम पूछना चाहते हैं मंत्रियों और नौकरों के साथ वेन्तापुर में रहने वाले सेवकों के साथ पूर्ववासियों के साथ महाराज जी ने जीत कर बला दास बना लिया ऐसे लोगों के साथ जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए व्यवहार के बारे में हमको बताओ हम सुनना चाहते हैं महाराज अभी अनेकानेक प्रश्न पूछे तो प्रहलाद जी महाराज करते क्या है प्रणिपत्य पितु तदा तदाप्रशय भूषण महाराज इनका नाम विनय भूषण रखा गया इस समय विनय है आभूषण जिनका वो है विनय भूषण जी प्रहलाद जी महाराज कौन विनय विनय भूषण विनय का ही आभूषण जिसने धारण कर रखा है विनय का आभूषण महाराज सामने वाला यदि आपके साथ विनय का आचरण करता है और आपने भी विनय का आचरण कर दिया तो विनय आभूषण नहीं है आपका विनय आभूषण तब है कि आपके सामने वाला आपके साथ उदंडता का व्यवहार करता है और आपके हृदय में विनय बना रहे और महाराज ये भक्तों का सहज आभूषण होता है सच कह रहे संतों का ये सब आभूषणों के सब आभूषण है महापुरुषों के आभूषण है हमको एक वैष्णव महात्मा ने बताया कि बंबई में बहुत बड़ा एक महाराज सम्मेलन था उस समय हमारे महाराज श्री भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे ये बंबई की बात भारत के सब विलक्षण विलक्षण महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य सब पधारे थे और महाराज जी हमारे संचालन कर रहे थे महाराज जी को तो कोई कहीं लगा दे लग जाए अब संचालन कर रहे थे संयोग से एक महात्माओं की लिस्ट प्रस्तुत की गई जब लिस्ट प्रस्तुत कर गई तो जिसने लिस्ट बनाई थी उसमें एक महात्मा का नाम ही भूल गया बनाने वाले की गलती किंतु महाराज श्री ने जब लिस्ट वहां बांची उस महात्मा का नाम था नहीं उस, उस मध्य में भान भी नहीं रहा किंतु वहां महाराज जो महात्मा के कोई शिष्य बैठे थे बड़े कुपित तो होकर के महाराज खड़े हो गए और हमारे महाराज जी को बोले कि इन्होंने द्वेश वसात हमारे गुरु जी का नाम नहीं लिया है द्वेष के कारण हमारे गुरु जी का नाम नहीं लिया है और बहुत गालियां देने लगे जी किंतु महाराज जी मुस्कराने लगे कुछ बोले नहीं और महाराज जी ने कहा कि नाम लेना मैं भूल गया ये नहीं कहा कि लिखने वाला भूल गया महाराज जी को सफाई देने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था महाराज जी कहते तुम सफाई देने के लिए आए हो? देखो ये सदगुण होना चाहिए अपनी सफाई क्या तो कहा कि महाराज जी ने कहा कि मैं नाम लेना भूल गया और मैं गलती मांगता हूं पूरी भरी सभा में वो तो महाराज ऐसे कोई उद्दंड शिरोमणि रहे होंगे उन्होंने कहा कि ऐसे गलती मानने से कैसे बनेगा कान पकड़ो और उठो बैठो हम कहते हैं महाराज आंख बंद करने में चाहे भले देरी लग गई हो किंतु तो महाराज सी हमारे उठे और मंच में ही जी ऐसे नहीं जिनके हजारों नहीं लाखों महात्मा अनुचर हैं जिनके वो महाराज भरी सभा में खड़े हुए और कान पकड़कर उठे बैठे ये देखिए और वहां से चलकर के आ गए विनय भूषण जी हैं भाई अब जब उठ कर के आ गए वहां से कमरे में आए तो महात्माओं को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा उस उदंड व्यक्ति द्द्द द्द्द का सब लोगों ने उसको पकड़ लिया और कहा तुमने ये जो व्यवहार किया ये बिल्कुल गलत किया है महाराज जी से गलती मांगो अब वो महाराज जी के पास गलती मांगने आया तो महाराज जी तो हमारे उदार सिरोमणि हृदय से लगा करके बोले देखो हम लोग वृंदावन वाले हैं और वृंदावन में तो कान पकड़ के उठना बैठना ही तो चलता ही रहता है हमको कोई बुरा थोड़ी लगा हृदय से लगा लिया बिल्कुल कोई भी मर्जी है देखिए व्यवहार प्रेम देने वाले को प्रेम देना बहुत सरल है देते ही है लोग सम्मान करने वाले को सम्मान देना बहुत सरल है समाज में होता ही है सम्मान देने वाले को लोग सम्मान देते रहते किंतु जो द्वेश करे याद रखिए उसके साथ मधुर व्यवहार करना विनय भूषण का लक्षण है जिसका विनय ही आभूषण है तो श्री पराशर जी महाराज कहते हैं प्रणिपत्य पितु पादो तदा प्रस्रय भूषण ये महात्मा गवाही दे रहा है जी कहा कि प्रहलाद जी महाराज ने पिता को बंधन किया तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि पिता बंधन का अधिकारी है वो तो विनय भूषण जी हैं प्रहलाद जी महाराज इसलिए उनको विनय के कारण उनको सम्मान देते रहते हैं प्रहलाद दैत्य दैत प्रहलाद जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं बोले कैसे कृतांजलि हाथ जोड़ करके अपने पिता के सम्मान सामने नाराज होकर के जो महाराज खड़ा है और प्रश्न पूछ रहा है उसके सामने हाथ जोड़कर बंदन करके कहते पिताजी ममोपदिष्टम सकलम गुरुणा नात्र संशय पिताजी मैं बताऊं मेरे गुरुदेव ने इन सभी विद्याओं को उपदेश दिया है इसमें कोई संशय नहीं उनके पढ़ाने लिखाने में कोई संशय नहीं है बिल्कुल सही सही उन्होंने पढ़ाया है अगृतंत तो मया किंतु तो न सदेतमतम महाराज उन्होंने पढ़ाया मैंने उसको पढ़ा भी किंतु एक बात बताए हमने उसका आचरण नहीं किया कहा कि तुमने आचरण क्यों देखो ये प्रश्न जो इनका पूछा गया है कि मित्र के साथ व्यवहार कैसे किया जाए और दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार किया जाए तटस्थ व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाए तो ये कहते पिताजी साम चोप प्रधानम भेद दंडो तथा परो उपाया कथिता सर्वे मित्रादी नाम चाधने महाराज कैसे साम का प्रयोग कैसे दाम का प्रयोग कैसे दंड का प्रयोग कैसे भेद का प्रयोग इन सब विद्याओं को हमारे गुरुजी ने बड़े प्रेम से हमको पढ़ाया है किंतु तो हम अपनी बात बता रहे हैं क्या बात बता रहे हो बोले कैसे हम किसके साथ कौन सा व्यवहार करें कैसा मित्र के साथ व्यवहार कैसे किसके साथ व्यवहार करें क्यों बोले बात ये हमारी दृष्टि में तो उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं मित्र के रूप में भी वही और दुश्मन के रूप में वही जिसको सब जगह वही दिख रहा है तो व्यवहार अलग अलग कैसे हो जाएगा ए वही परमात्मा बोले सर्वभूतात्म के तात जगन्नाथ जगन्मय हे पिताजी सब जगह वही जगन्नाथ है जगन्नाथ ही जगन्मय बन रखा है देखिए क्या विलक्षणता है लीला जी इसकी वही जगन्नाथ है और वही जग है जग भी वही जगन्नाथ भी वही, जगन्नाथ भी वही। बाप भी वही बेटा भी वही जी सब कुछ जब वही बन करके रखा है सर्वभूतात्म के तात जगन्नाथे जगन्मये परमात्मा गोविंदे मित्रा मित्र कथा कृतः कथा कथा कुतः पिताजी जब परमात्मा गोविंदे सब जगह परमात्मा ही है गोविंद ही है तो मित्र अमित्र की क्या कथा दुश्मन की उदासीन की क्या कथा इसलिए महाराज हम एक बात बताएं आपको भगवान विष्णुर मई नान्यत्र चास्ति तुम में भी वही है देखो तुम में भी परमात्मा विष्णु ही है और हम में भी वही है जब सब में वही है यतस्तो मित्रम में शत्रु चेत पृथकृत महाराज जब उसी में सब में है तो कैसे अलग अलग व्यवहार किया जाए आपको एक बात बताएं कहते हैं बालो आग्निम कि न ख्यो तो? एक जुगनू होता है जी जुगनू जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे खद्योद बोलते हैं यहां वहां करत प्रकाश वर्षा ऋतु में महाराज खूब होते हैं। जब बिल्कुल घनघोर अंधकार है और बारिश एकदम समाप्त तो हो गई है तो ऐसे जुगनू उड़ते हैं उस जुगनू को यदि कोई आगनी समझे तो क्या पकड़ने से उसको अग्नि जला देगी हूं नहीं जलाने वाली है कहते हैं बालो बालक लोग ही उसको अग्नि समझते हैं दूसरा कोई नहीं समझता है यत् कर्म यत्र बंधा सविद्या विमुक्त महाराज क्या सुंदर बात कही बोले पिताजी कर्म की बात यह है तो कर्म वही है जो बंधन से छुड़ा दे याद रखिए कर्म वही है जो बंधन से छुड़ा दे और विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करा दे महाराज वह विद्या विद्या नहीं जो संसार में फसा दे अब एक सज्जन ने प्रश्न किया बोले महाराज पद्म पुराण में लिखा है कहा क्या लिखा है बोले कहा कि जैसे जल मंद भाग्या हृतद्रुता महाराज लोग मंद भाग्यशाली होंगे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या कलयुग में जो बालक पैदा होंगे वो मंद बुद्धि वाले होंगे मंदा महाराज आलसी होंगे सुमंद मतया और उनकी बुद्धि भी सुंदर नहीं होगी शांति से बैठेंगे नहीं तो महाराज सज्जन ने पूछा ये आपके स्कंद पुराण का पद्म पुराण का जो श्लोक इस है इसको निकाल देना चाहिए तो हमने कहा क्यों निकाल दें आप बताओ तो सही इसमें गड़बड़ी क्या बोले गड़बड़ी ये है आपको पता नहीं है हमने कहा क्या पता नहीं बोले आपके घर में बच्चे नहीं इसलिए पता नहीं है तो हमने कहा हमको बता दो भाई हम तुमसे पता लगा ले बोले जो 10-12 साल के बच्चे को जो ज्ञान होता था पहले आज वो 4 साल के बच्चे को ज्ञान है है कि नहीं जी गर्दन हिलाओ है महाराज एक 6-7 साल के बच्चे ने हमसे आकर पूछा हमसे पूछा गुरु हमने कहा क्या बदनागपुर की बात बोले कि कंस पढ़ा लिखा था कि नहीं तो हमने कहा पढ़ा लिखा था तो बोले उस बेकूफ को यह भी पता नहीं था हमने कहा क्या पता नहीं था बोले कि जब आठवीं संतान उसको मारने वाली थी तो देवकी और वसुदेव को एक ही कैद में क्यों कैद किया अलग अलग कमरे में कैद करना चाहिए तो संतान ही नहीं होती छह सात साल का बालक जी अब हम उसको क्या उत्तर दे कि क्यों कैद नहीं किया अब देखिए कितनी बुद्धि बालकों की तेज है आपकी बुद्धि आज तक गई ऐसे विषय में नहीं गई हमारी भी नहीं गई जी ये गलत काम हुआ सही होना चाहिए था अलग अलग कैद कर दे किन्तु तो बालक था मैंने उत्तर दिया हमने कहा वह बहुत बुद्धिमान था वह जानता था कि अलग अलग कैद करेंगे देवताओं ने कहा है तो बालक तो उत्पन्न होगा जरूर किंतु तो अलग अलग कैद करेंगे तो जितने साल तक कैद करते रहेंगे उतने साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो भय से क्रांत रहेंगे इसलिए जल्दी बालक पैदा हो और जल्दी मार डाले इसलिए एक साथ रखा तो भले हमने उसको समझा दिया तो नारायण कहने का ही प्राय हमारे ये है कि बालकों की बुद्धि आज बहुत तेज समझ में आती है और उसमें लिखा है कि मंद बुद्धि होगी मंदा सुमंद मत तो क्या हुआ पुराण गलत है पुराण गलत नहीं तो संगति कैसे लगाई जाएगी संगति ये लगाई जाएगी कि हमारे लोग संत लोग उस बुद्धि को बुद्धि नहीं मानते उस विद्या को विद्या नहीं मानते जो स्वप्न के पदार्थों को इकट्ठी करने में ही बुद्धि लगी रहे आप जरा सोचो आप स्वप्न देख रहे हैं और आप अपनी बुद्धि के माध्यम से सारा संसार अपने बस में कर लो छल से कपट से किंतु तो नारायण वो कितनी देर बस में रहेगा आपके एक घंटे दो घंटे तीन घंटे अरे ज्यादा से ज्यादा छह घंटे और बंबई में होगा तो आठ घंटे आठ नौ घंटे तक सो लेते हैं जी इससे ज्यादा तो बस में रख नहीं सकोगे और जो जगोगे तो फिर जैसे आप थे वैसे ही हो कि नहीं जैसे पर्यंक पर सोए थे स्वप्न में आप अपनी बुद्धि के कौशल से चाहे कितनी सामग्रियां इकट्ठा कर लीजिए किंतु जागृत अवस्था में वो कुछ मिलने वाला है क्या जी कुछ मिलने वाला नहीं आप राजा बन जाइए किंतु जगोगे तो मामला वही है प्रधानमंत्री बन जाइए क्या दिक्कत है मन के लड्डू बनाने में कुछ भी बना लीजिए तो याद रखिएगा मैं निवेदन करूं आपके सामने उस विद्या को महात्मा लोग विद्या नहीं मानते जो संसार को इकट्ठी करने में ही विद्या का प्रयोग किया जाए विद्या कौन है प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सा विद्या या ये श्रुतियों का ही अनुवाद है जी संतों की वाणी है सा विद्या विद्या वाह है या विमुक्त जो महाराज विमुक्ति में लगा दे और जो केवल आयासा या परम कर्म विद्या या शिल्प निपुणम जो महाराज केवल बाक चातुरी से बहुत पड़ जाए और खूब काव्य प्रबंध जिसके जीवन में आ जाए लच्छेदार भाषा बोले तो केवल वाक कौशल ही है जी या अपनी विद्या के प्रभाव से अपने वाक चातुरी के प्रभाव से हजारों चेला बना ले अरे तो हम कम संख्या बताएं जी करोड़ों बना लो करोड़ों बना लो अपने वाक कौशल से किंतु उस वाक कौशल का प्रयोग उस विद्या का प्रयोग यदि आप मुक्ति में नहीं लगाते हैं तो सच में वो विद्या विद्या नहीं है वह तो अविद्या ही है महाराज ऐसी बात ये कहते पिताजी इसलिए एक बात बताए न चिंतय को राज्यम को धनम ना भी कितनी सुंदर बात है बोले कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन नहीं चाहता है जिसको लक्ष्मी ना चाहिए हाथ उठाओ महाराज सबको चाहिए जी ये बाबा जी लोगों को भी चाहिए चाहे ऐसे ना पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो पकड़ना तो है देखो एक बार मैं अपने आश्रम में कथा कर रहा था लक्ष्मी जी का कोई प्रसंग चल था अष्टम स्कंद में तो हमने कहा चाहे त्यागी हो चाहे बैरागी सबको लक्ष्मी चाहिए क्योंकि वहां प्रसंग है लक्ष्मी के बारे में ऐसे की बड़े बड़े महात्मा लाइन में बैठ गए तो जो कथा करके निकले तो एक बैरागी महात्मा जी परंपरा है वैष्णु की बैरागी महात्मा बड़ी बड़ी जटा रखाए थे जो निकले तो पकड़ लिया हमको कहा क्यों रे ब्रह्मचारी हमने कहा हां महाराज बोले तू सन्यासी का चेला इसलिए सन्यासी का नाम नहीं लिया त्यागी बैरागियों का नाम ले लिया हमने कहा महाराज जी कल इनका भी नाम ले लेंगे चिंता मत करो तो कहने का ही प्राय लक्ष्मी किसको नीचे पहला जी का वाक्य है न चिंत न यत, चिंत को राज्यम को धनम ना भी ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन न चाहता हो सम्मान न चाहता हो किन्तु महाराज मिलता किसको है तथापि भाव्य में वही उभयम प्राप्यते न देखो प्रयास सब करते हैं पाने का किंतु तो यदि प्रारब्ध में नहीं है तो मिलेगा इसलिए आपको एक रहस्य की बात बताएं। चार पुरुषार्थ हैं हमारे यहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष दो में पुरुषार्थ करने की जरूरत है और दो में बिना पुरुषार्थ के मिलते हैं किंतु हो गया है उल्टा जी जिसमें पुरुषार्थ की जरूरत है उसको भाग्य में डाल दिया और जो भाग्य से मिलता है उसको पुरुषार्थ करने में लगे धन कैसे मिलता है पुरुषार्थ से नहीं महाराज ये प्रारब्ध का फल है दिन। अगर पुरुषार्थ से मिलता होता तो एक व्यक्ति महाराज चौदह चौदह घंटे तक काम करता है किंतु कई बार होता है कि पेट भरने तक का भी उसको धन नहीं मिल पाता है परिवार चलाने भर का भी धन नहीं मिल पाता है और एक हमारे जैसे बाबा जी हैं मस्ती से खूब खाते हैं पीते हैं किंतु चकाचक लक्ष्मी जी आती है कारण क्या है कर्म नहीं है किंतु धन आ रहा है तो धन ये भगवान की कृपा से नहीं आ रहा है जो कोई भगवान की कृपा से धन का आगमन समझता है वो भगवान की कृपा को जानता ही नहीं है ये धन का आगमन सीधे प्रारब्ध से संबंध रखता है अच्छा तो धन प्रारब्ध से मिला अर्थ जिसको कहते हैं अच्छा और दूसरा पुरुषार्थ देखिए धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष तो अर्थ और काम ये प्रारब्ध से मिलते हैं किंतु धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए किंतु हम सोचते हैं धर्म हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा कई लोगों से कहो महाराज आत्मविद्या पाने के लिए कुछ परिश्रम किया बोले परिश्रम की क्या जरूरत है संसार सब प्रार्ध से चलता है यदि मोक्ष हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा तो महाराज ये मोक्ष का संबंध भाग्य से नहीं है याद रखिएगा मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तथापि भाव्य में तक उभयम प्राप्यते न महाराज ये जो संसार का धन है राज्य है ये तो प्रारब्ध से भी मिलता है और प्रारब्ध में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता चाहे कितना पुरुषार्थ कीजिएगा और प्रारब्ध में यदि है तो कोई तुमसे तो छीन भी नहीं सकता है ये बिल्कुल है यदम जो हमारा है वह दूसरे का नहीं हो सकता है बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ ये सिद्धांत में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो क्या फिर प्रमादी बन जाए नहीं जी प्रमादी बनने की जरूरत नहीं है उद्यम जरूर करना चाहिए उद्यम करना आपके हाथ में है कर्म करना आपके हाथ में है और कर्म करोगे तो कर्म सिद्धांत यह है कि आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा तो कर्म करने में ढिलाई नहीं होनी चाहिए महाराज एक स्मृति आ गई महात्मा के माध्यम से मैंने सुना है तो शायद किसी पुराण का ही श्लोक वो महात्मा ने मेरे को ही समझाया जी उन्होंने कहा कि एक महात्मा थे वो किसी मंत्री के यहां गए बिल्कुल सच्ची घटना मंत्री के यहां गए तो मंत्री बिचारा ये विचार कर रहा था कि राजा की कोई संतान नहीं है और मैं ही मंत्री हूं और जब ये राजा बनेगा मरेगा तो अपने बेटे को राजा बना दूंगा तो महात्मा से कहा महाराज जी आपकी कृपा से ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा महात्मा ने कहा तेरे बेटे के भाग्य में राज्य सुख नहीं है और तेरे घर के सामने एक भिखारी बालक जो खेल रहा है हमने तो जाना नहीं किसका बालक है किंतु इस राज्य का राजा वही बनेगा भिखारी था जी अच्छा आप कभी चिंतन कीजिएगा जो समय हमारे यहां के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में किसी ने सोचा होगा कभी कभी नाम भी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी हाँ उनके रिसर्च के बारे में जरूर सोचा गया होगा कि एक से एक खोज करके दे सकते हैं किंतु तो इस पद पर भी अलंकृत होंगे किसी ने कभी कामना कल्पना भी नहीं की होगी अरे दूसरे की बात तो सोच दीजिए छोड़ दीजिए कभी उनसे भी किसी ने पूछा होगा पूछ के देख लीजिएगा वो भी कभी सोचे नहीं होंगे कि हम इस खोज वाली दिशा को छोड़कर कहां पहुंच जाएंगे कल्पना भी नहीं हो सकती जी सोच भी नहीं सकता वो व्यक्ति इस दिशा में तो उसने सोचा ये बाबा जी लोग क्या जाने नीति क्या होती है अब इसका तो काम पूरा है कि को हम जिंदा रखेंगे तब तो राजा बनेगा हम जिंदा ही नहीं रखेंगे महाराज वो बालक तेरह चौदह साल का था उसने धीरे से उसकी मित्रता बनाई घर में बुलाना प्रारंभ किया भोजन कराना प्रारंभ किया कोई शंका ना कर पाए इसलिए उसने एक दिन क्या किया एक पत्र लिखा जी और पत्र लिखकर बहुत लंबी कथा हम संक्षेप में सुना रहे हैं जब पत्र लिख करके भेजा उसका बेटा कहीं पढ़ता था और बेटी भी वहां पढ़ती थी एक बेटा एक बेटी तो अपने बेटे के पास पत्र लिख करके भेजा जिस पद तक हम तुमको पहुंचाना चाहते उस पद में सबसे बड़ा विरोधी यही है इसलिए आते ही इसको तुम विष दे दो और मर जाएगा तो कोई जानेगा ही नहीं महाराज वो लेकर के गया पत्र संयोग से वो सोया हुआ था रास्ते में कहीं तो देखा क्या कि उसके जेब का जो पत्र जिस जेब में पत्र पड़ा था हवा से ऊपर हुआ तो नीचे उड़कर जाने लगा तो किसी ने महाराज पढ़ाओ तो जो पढ़ा तो देखा कि इसमें तो विष लिखने देने की बात है और ये बिस का तो बेचारा मर जाएगा तो पता है क्या किया उस सज्जन ने उस महात्मा ने उसमें या और जोड़ दिया जी बोले इसको विषया दे दो और विषया महाराज राजा की बेटी का नाम था जी और देखिए क्या बी देखिए ये कर्म का यत कर्म यत् यत बंधाय देखिये यहां न चिंत को राज्यम को धनम ना अब जब उसमें लिख गया कि इसको विषया दे दो अब जब वो गया तो उसने महाराज बड़ा स्वागत किया कि हमारे बहनोई जी आए हैं अपनी बहन का पाणी ग्रहण संस्कार करना है तो महाराज धूमधाम से वहां विवाह कर दिया अपनी बहन का पिता की आज्ञा है और विवाह करके विदा करके भेज भी दिया अब वहां सोचा था कि वो मर गया होगा यहाँ बेटी को लेकर आ गया उल्टा मामला इतना ही नहीं महाराज वो हार नहीं माना उसने कहा चाहे भले हमारी बेटी को भैधव्य भोगना पड़े किन्तु इसको हम छोड़ेंगे नहीं बेटा कोई मोह भी बड़ा बलवान होता है जी मोह भी इतना बलवान उसने चिंतन किया चाहे कुछ भी हो जाए इसको हम छोड़ेंगे नहीं बेटे को भी बुलाया और रहस्य की बात बताई नहीं क्यों मरवाना चाहते हैं कहा कैसा करो बेटा आज इनको अपने कहो कि ये चले जाए वहां देवी मैया की पूजा करने के लिए हमारे कुल की परंपरा है और महाराज पूजन करने वहां लगा दिए थे हत्यारे कि जो ये नव युवक आए थे तो उसको मार डालना किंतु संयोग ये बना वो उसी का बेटा उससे बोला आप मत जाओ मैं ही पूजा करके आ जाता हूं और बेटा ही पूजन करने के लिए गया और हत्यारों ने उसी को मार डाला और बाद में उस राज्य का राजा वही भिखारी बना आप देखिए चिंतन इसलिए कभी भी बेफिक्र रहना चाहिए महाराज इतनी योजनाएं बनती हैं इतने सब बुद्धि व्यक्ति लगाता है चिंतन करता है अच्छा राम जी को महाराज राजा बनने में कितनी देर थी रात्रि भर तो था एक रात्रि का व्यवधान और राम जो ईश्वर है वही राजा नहीं बन पाए जी, क्योंकि चौदह साल तक उनके भाग्य में राज सुख बदा ही नहीं था तो देखिए भाग्य जो सिद्धांत है कर्म सिद्धांत कितना प्रबल है ये कहते हैं एवं सर्व महाभाग महत्तम प्रतिचोद्यमा तथा पुंसा भाग्यानी नोद्यमा भूति हेतवा तो पिताजी जो तुम समझते हो कि भेद डालने से साम का प्रयोग करने से दंड का प्रयोग करने से इन नीतियों के माध्यम से संपत्ति अर्जन किया जाए या राज्य सुख का भोग किया जाए तो पिताजी यदि भाग्य में नहीं है तो ये मिलने वाले नहीं है इसलिए हमारी तो आपके चरणों में एक प्रार्थना है महाराज आज्ञा नहीं कर रहे हैं कोई उपदेशक नहीं प्रार्थना कर रहे है बोले हमारी आपसे प्रार्थना है इसलिए देवा मनुष्या पशवा सारे देवता सारे मनुष्य सारे पशु सारे पक्षी आदि जो जंतु हैं सब विष्णु में ही निहित हैं, सब विष्णु के ही रूप हैं, इसलिए किसी से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है किसी में भेद डालने की भी जरूरत नहीं है न शाम का प्रयोग न दाम का प्रयोग न दंड का प्रयोग भगवत भाव का प्रयोग किया जाए जब महाराज इस ढंग से समझाना प्रारंभ किया एवं ज्ञाते भगवान अनादि परमेश्वरा वह अनादि परमेश्वर है उसको जान करके व्यक्ति महाराज जो कर्म करता है तो वह क्लेश नहीं भोगता और जो उनके जाने बगैर ये कर्म में प्रवृत्त होता है वह क्लेश का ही संचय करता है क्लेश ही भोगता है जो महाराज ऐसी बात बताई तो पराशर महात्मा मैत्रेय को कहते हैं कि सामने श्री प्रहलाद जी महाराज खड़े थे और ये सिंहासन पर बैठा था जो महाराज इसने सुना तो हिरण्य कश्यप पदा पदा वक्ष छाती पर पैर महाराजी छोटा सा बालक सामने खड़ा है और जो से सुना तो ऐसा वक्षस्थल पर मारा पैर कि जाकर के सामने वो गिर गए उत सा कोपे सा मर्श प्रज्ल प्रज्वलन व ऐसा लगता है कि त्रिलोकी को जला देगा ये और क्रोध करता हुआ हिरण्यकश्यप ने महाराज बुला करके असुरों को कहा हे विप्रचित हे राहो हे बैलै व महारणवे ऐसा करो दैत्यो सब बलवान दैत्यों को बुलाकर कहा नागपाशई दृढ़ बद्वा इसको सर्पों से बांध दो नाग पास में इसको बांध दो और महाराज देरी मत करो महा विडंबताम देरी मत करो जल विलंबताम देरी मत करो जल्दी करो इसको महाराज अन्यथा या सकल दानवों को अपना चेला बना लेगा महाराज सबको अपना अनुचर बना लेगा ऐसी ऐसी बातें ये कह रहा है मूड है और महाराज दुरात्मन है जल्दी करो इसको मारा तुरंत अशरों ने इनको नागपास में बांध दिया किंतु तो देखिए निष्ठा इनकी बिल्कुल ना भय है और ना ही नारायण मेरे कोई चिंता है ना किसी से द्वेष है और उन दैत्यों ने बांध करके बदवात्म नाग बंधे ही बांध करके महाराज लेकर गए बोले ऐसा करो उसको महारनवे समुद्र में डाल दो तो दैत्यों ने कहा कि महाराज समुद्र में तो पहले भी डाला था बच गया बोले अब ऐसे नहीं डालना है कैसे डालना है बोले बड़े बड़े पहाड़ इसके ऊपर डाल दो नागपास से बंधा है तो निकल तो सकता नहीं है और पहाड़ ऊपर से डाल दोगे तो महाराज कहीं जा नहीं सकेगा एक नहीं यहां वर्णन किया गया है महाराज ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसके ऊपर डाले गए और डालने के बाद इसको दबा दिया गया किंतु तो बिल्कुल भय नहीं महाराज समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी ऐसा लगा एक पृथ्वी को डुबा डालेगा समुद्र सब घबराने लगे दैत्यादि किंतु तो इधर श्री प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर लेटे लेटे स्तुति की अच्छा यहां मैं आज देख रहा था इस लोगों को पुरुष लोगों को देखा इस स्तुति में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको इससे छुड़ाओ इस स्तुति में ये भी उन्होंने नहीं कहा कि, कि हमको इसमें बहुत पीड़ा हो रही है इस स्तुति में उन्होंने ये भी भाव व्यक्त नहीं किया कि, कि इन दुष्टों ने हमको ये दंड दिया है आप इनको दंड दो बिल्कुल नहीं आप स्तुति इनकी सुनिए नमस्ते पुंडरी काक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन नमस्ते तिंग महाराज आपके चरण नमस्ते पुंडरी काक्ष हे पुंडरी काक्ष बड़े बड़े नेत्रों वाले आपके चरणों में हमारा नमस्कार है ये नमस्ते शब्द जी आजकल जो चला हमारे महाराज जी तो कहते थे शब्द सब विद्याओं के गुरु श्रीमान जी हमारे प्रभु ये नमस्ते भी महाराज है नमह अर्थ में ही हाथ मिलाना भी पुरानी परंपरा है जी गले मिलाने की भी परंपरा जो आजकल चली ये भी पुरानी परंपरा है पुराना ओल्ड फैशन न्यू बन करके आ गया है जी है पुराना ही मामला गला गले मिलने का भी भाव यहाँ पर वर्णित है भागवत में भी वर्णित है तो ये कहते हैं हे सर्वलोक आत्मन आपके चरणों में हमारा नमस्कार है एक श्लोक जो हमारे ब्राह्मण लोग खूब गाते हैं तिलक आदि करते ब्राह्मणों को तो ये श्लोक बोला जाता है आज पता चला कि यहाँ का है ये पहले हमको पता नहीं था ऐसे कई श्लोक हैं जो हम बचपन से बोलते आए हैं किंतु विष्णु पुराण के पता नहीं था नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नम नमो ब्रह्मण्य देवाय, भगवान कैसे बोले ब्रह्मण्य देव हैं महाराज ब्राह्मणों के हित के लिए तो अवतार लेते हैं ब्रह्मण्य देव है और गो ब्राह्मण हिताय छ देखो यहां ब्रह्मण्य शब्द का भी प्रयोग भगवान के लिए और गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए जन्म लेते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है गायों की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तो जगत आय कृष्णाय जो जगत के हित के लिए प्रवृत्त हैं उनके लिए कृष्ण के लिए गोविंदा नमो नमः नमारा जो ब्रह्मा बनकर सृजन करते हैं ये देखो भाई एक बात आपको बताएं कई विलक्षणताओं कई जगह ना समझी भी होती है कल एक सज्जन के यहां हम गए गणेश जी स्थापित थे तो उन्होंने कहा हमारी जो पत्नी है नाम नहीं बताएंगे कहा जो हमारी पत्नी है ये अनन्य है तो हमने कहा कैसी अनन्य है बोले गणेश जी को नहीं प्रणाम करती वो तो हमने अपने मन से बना रखा है गणेश जी को यहां बोले महाराज जी आपको चमत्कार की बात बताएं, हमारे साथ बद्रीनाथ में तो गई किंतु अंदर दर्शन करने के लिए नहीं गई बहुत अनन्न्य है हमारे घर के लोग बहुत मानते हैं इनको हम मुस्कुरा रहे थे कैसे अनंत महाराज अनन्न्य अनन्न्य का अभिप्राय यह नहीं ठीक है न अन्य अन्य ये चित्तवृत्ति आप रखें तो ना परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं जब तक ये भाव नहीं बनेगा तब तक आप अनन्य बन भी नहीं सकोगे आप देखिए पुराण पुराणों को आप उठाकर देखिए उपषदों का चिंतन देखिए तो वहां शिव शक्ति में कोई भेद है क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद है क्या अब आप एक कृष्ण बाल कृष्ण को लेकर के बैठ जाइए मैं विरोधी नहीं हूं जी बाल कृष्ण को लेकर बैठ जाइए और द्वारिकाधीश में जाकर कहो हम इनको बंधन नहीं करेंगे क्योंकि हम बाल कृष्ण के उपासक हैं तो खुद आपको बुद्धिमान कहेगा क्या कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा ये तीनों देवताओं के रूप अलग अलग बले हों किंतु तत् तो एक ही है और सारे अब अच्छा कवि चिंतन कीजिएगा द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी महाराज का नाम है इससे बड़ा कोई भागवत हो सकता है क्या आप जरा कभी चिंतन कीजिए नंद बाबा से बड़ा कोई भागवत हो सकता है क्या नंद बाबा के यहां जहां भगवान बन करके आ गए जी बालक जिनके बनकर आए ये कैसे ये ना समझिए जी अविवेक है लोगों ने आपकी मति को ऐसे कुंठित कर दिया है कि केवल हमारे ही चेला बन के रहें बस आप अपनी बुद्धि को बिल्कुल विकसित कर दीजिए माना जहां बुद्धि विकसित हो जाएगी वहां कहीं रागद्वेश रहेगा ही नहीं स्थान ही नहीं है कहते हैं ब्रह्मत्वे सृजते विश्वम जो ब्रह्मा बन करके ब्रह्मत्व को जो धारण करके ब्रह्मा बन के जो सृष्टि का सृजन करता है स्थितो पालयते पुनः जो हरी बन करके पालन करता है देखो वही ब्रह्मा बनकर के पैदा करता है और वही हरि बनकर के पालन करता है ब्रह्मत्व सृजते विश्वम स्थित पुनः रुद्र रूपा कल्पांत नमस्तुभ्यम त्रिमूर्त नमस्तुभ्यम त्रिमूर्तये जो रुद्र रूप धारण करके कल्पांत करता है अर्थात संगार करता है संगार करने वाला भी वही पैदा करने वाला भी वही और पालन करने वाला भी वही देवा यक्षा सुरा सिद्धा नागा गंधर्व किन्नरा पिशाचा राक्ष मनुष्या पसवस्तथा पक्षिणस्थावरश्च पिपीलिका सरी श्रीपा जितने नाम हो सकते हैं गाए जा सकते सबका इन्होंने नाम लिया है कहते देव योनी यक्ष योनि असुर योनि सुर योनि नाग माने महाराज पाणों की योनी योनी, योनी पिशाच योनि राक्षस योनी और मनुष्यादि जो है ये योनी अथवा पशु पक्षी आदि जितने भी हैं सब हैं तो महाराज उसी के रूप रूपम गंधो मनोबुद्धि आत्मा कालस तथा गुणा एते साम सर्वेत तत्व मच्युत रूप गंध ये पंचतर मात्राए जो है रूप गंध आदि और मन बुद्धि आत्मा काल गुण एते एतम परमात इस परूप में सर्वमेत तत्व मच्युता सम्य ही अच्युत रूप समाया हुआ है तत्व तो समाया हुआ है महाराज इन्होंने ऐसी इन सुंदर स्तुति की और उस स्तुति के प्रभाव से नारायण मेरे इनकी प्यारी स्तुति के प्रभाव से और बाद में आपको बताएं बताए ब्रह्मात्मिक बोध हुआ इनको ये देखिए ये भक्ति का स्वभाव ही है जो ईमानदारी से भक्ति करेगा उस तत्व तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा कहा लिखा कि ब्रह्मात्मय के बोध हुआ ये स्वयं निश्चित करते हैं स्तुति करते करते सब पहाड़ इनके ऊपर हैं, बंधे हुए हैं स्तुति करते हुए क्या चिंतन करते हैं नित्यः अहमेवाक्ष सं, आत्म संशया ब्रह्मो अहमेवाग्रे तथांत च परा प्रमाण मैं ही अक्षय नित्य और आत्मदार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म महापुरुष हूँ देखो जिसका जितनी देर तक चिंतन करो ये चिंतन का स्वभाव है ईश्वर का चिंतन करोगे ईश्वर तो ईश्वराकार वृत्ति बनेगी कि नहीं और वह ऐसी ईश्वर ईश्वराकार वृत्ति बनेगी कि दूसरा आकार मिट जाएगा केवल एक ही आकार रह जाएगा ये आकार भी समझाने के लिए ही है आकार जहां कहा जाए तो वैसे तो कोई आकार नहीं एक सज्जन ने उनसे पूछा जी महाराज ऐसे, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग बोले महाराज एक बात बताओ ब्रह्म का कोई आकार है हमने कहा कोई आकार नहीं तो बोले आपके शास्त्रों में यह क्यों कहा जाता है ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ जब उनका कोई आकार नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति क्या है तो हमने कहा जिसमें कोई आकार नहीं रहे उसी का नाम ब्रह्माकार है तो हंसने लगे बोले महाराज इतनी सहजता में कैसे बोल दिया हमने कहा बिल्कुल सही बात अच्छा ये आकार शब्द भी समझाने के लिए ही है और कुछ नहीं है कि व्यक्ति को समझ में आ जाए तो देखिए कहते हैं कि जितने आकार हैं इन आकारों में जो है और आकार से जो परे, तो पर ध्यान रखेगा जीवन में यदि ईमानदारी की साधना आती है देखो भाई साधना में भी ईमानदारी चाहिए और ईमानदारी से साधना आती है तो निश्चित रूप से जो उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व तो है सहज उसके जीवन में अवतरित ही होगा अब देखिए उपनिषद प्रतिपाद तत्व के लिए इन्होंने कोई महाराज प्रयास नहीं किया सगुण साकार की आराधना है निर्गुण निराकार की आराधना है प्रहलाद जी महाराज की किंतु उसके बावजूद भी महाराज इनके जीवन में यह तत्व स्फटित हुआ श्री मैत्री महात्मा को सुनाते हैं कहते हैं इस प्रकार से जीवन में जो तत्व हुआ तो एक क्षण में सारे बंधन इनके टूट गए सारे महाराज तरंगों से इधर उधर पाषाण हो गए और ये ज्यों के त्यों महाराज निकल करके बाहर प्रगट हुए किंतु फिर भगवान की इन्होंने स्तुति की ओम नमः परमार्था स्थूल सूक्ष्म व्यक्ता व्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन सबके रूप में वही हैं महाराज ऐसे सुंदर स्तुति करने के बाद अब भगवान इनकी स्तुति से प्रकट होकर के प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए और जब भगवान सामने प्रगट हुए देखो श्रीमद भागवत महापुराण में तो खंभे को कर जब नरसिंह भगवान आए हैं वहां प्राकट्य दिखाते हैं किंतु यहाँ विष्णु पुराण में यह है कि जब इन्होंने सुंदर स्तुति की उससे निकल करके तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान बड़े प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के कहते हे प्रहलाद हम तुमसे कहते हैं यथाविलासितो मत्ता प्रहलाद प्रहलाद्रीयताम बर महाराज परमात्मा प्रकट होता है तो एक खतरा तो है क्या खतरा है ये सबसे पहले कहता है बर मांगो ये भी चालाक है जी सोचता है यदि बर मांग ले इसी में इसको फंसा दिया जाए फिर हमसे दूर हो जाएगा अब एक हमारे एक महात्मा है हमारे महाराज श्री की सेवा में रहे महाराज बड़ी मस्ती में रहते हैं हमारे परमादरणी पूज सच्चिदानंद जी महाराज तो हम लोग बैठे थे तो ऐसे कोई चर्चा चल रही थी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चर्चा चल रही थी तो हंस करके बोले मेरे से बोले ब्रह्मचारी मेरे से बड़ा हैं हमने कहा क्या, क्या बात बोले जितने मंदिरों में जो मूर्तियां हैं आप लोग बुरा मत मानिएगा ये तत्व की बात है बोले जितनी मंदिरों में मूर्तियां हैं इन मूर्तियों को महात्माओं ने बनवाया तो हमने कहा क्यों महात्माओं ने क्यों बनवाया बोले सब दुनिया के लोग महात्माओं के पीछे ज्यादा पड़ गए शांति से न भोजन कर पाए महात्मा न रह पाए तो सोचा मंदिर बना दो तो उसी में अटके रहेंगे हम बच जाएंगे तो कहा अपने को बचने के लिए उधर ये काम किया है तो कहा कि महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र की कोई चर्चा चल रही थी तो कहा कि जो नृत्य गोपाल मंदिर का हमारे यहाँ बहुत सुंदर विग्रह है तो भगवान महाराषि ने कहा इसलिए स्थापित किया कि लोग सब वही अटके रहे जितने आए वहां अटक जाए हम बच जाए तो देखो भाई ये भगवान की जो मूर्तियां ये भी संतों के द्वारा बनाई गई हैं। पहले पूजा मूर्ति पूजा नहीं थी ये संतों के माध्यम से ही मूर्ति पूजा की परंपरा चली कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति वहां लगे तो नारायण यहां वर्णन करते हैं कहते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने भगवान ने कहा बर मांगो तो मैं निवेदन कर रहा तो भगवान भी सोचते हैं कि बर दे दिया जाए तो इसी में अटक जाएगा और अटक जाएगा तो हमसे कम से कम छूट जाएगा इसलिए भगवान भी माया करते हैं का प्रहलाद व्रियताम बर जो तुमको अच्छा लगता हो मांग लो आह साधु को क्या मांगना चाहिए कई बार हम इस प्रश्नों का उत्तर जब प्रहलाद जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है भागवत में तो वर्णन है कि जब भगवान ने कहा कि वर मांगो प्रहलाद तो प्रहलाद के अश्रु आ गए उन्होंने कहा प्रभु जो दुनिया के लोग करते हैं वही आपने किया तो क्या बड़ी बात हुई दुनिया के लोग भी प्रलोभन में फंसा करके व्यक्ति को काम कराते हैं ये हमको आप प्रलोभन मत दीजिए और यदि कुछ देना चाहते हो तो ऐसा बर दीजिए कि आज से जीवन में मांगने की कामना ही समाप्त तो हो जाए यदि आशीष आशास दूसरी बात कहते हैं, वह भक्त है ही नहीं जो आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी आराधना करता है यस्त आशीष नृत्या सवई श्रीमद् भागवत महापुराण वह सेवक नहीं है वृत्य नहीं है वो तो वणिक है बाद में कहा कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो कुछ दे दीजिए तो जो मांगा है उन्होंने महाराज इतनी उच्च कोट की मांग है उन्हीं शब्दों को यहां दूसरे शब्दों में प्रयोग किया गया है वहां तो कहते हैं प्रभु बर देने वालों में जो आप बरदेश्वर हैं महेश्वर हैं बरदेशान महेश्वर यदि आप कुछ देना चाहते हो तो जो हमारा पिता है आविद्वांस आपके ऐश्वर्य को वो जानता नहीं न जानने के कारण जो आपको गालियां दी है जो अपराध किया उस अपराध को आप क्षमा कर दो ये महाराज संत का हृदय याद रखिएगा दुर्जन की भी मंगल की कामना जिसके जीवन में उठने लगे दुश्मन की भी मंगल की कामना जब जीवन में उठने लगे तब समझ जाना कि जीवन भगवान की ओर बढ़ रहा है निरीक्षण कीजिएगा गाली देने वाले व्यक्ति के प्रति भी ये हो कि भगवान इसका मंगल करे इसकी मति सुव्यवस्थित करे ये दुख की ओर न बढ़े तब जानना कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं देखिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नाथ योनि सहसु ये सुजा में हम महाराज मैं आपके चरणों में यह नहीं मांगता हूं कि आप हमको दोबारा किसी देवता के रूप में प्रकट कर दो या मनुष्य के रूप में प्रकट कर दो या आप अपना अनुचर बना लो ये भी नहीं मांगते हम नाथ योनि सहसु ये सुशुव्रजा में हम आपको जिस योनि में हमें डालना हो डाल दो जैसे हमारे कर्म उस कर्म के आधार पर हमको जो योनि देना चाहो सो दे दो हमको योनि से कोई परवाह नहीं है महाराज वस्त्र है कोई भी वस्त्र पहना दिया जाए क्या दिक्कत आप डाल दीजिए किंतु तेसु तेसु अच्युता भक्ति ही अच्युतास्तु सदा तो ही महाराज चाहे जिसी जिस योनी में डाल दीजिएगा किंतु उस में आपकी भक्ति बनी रहे आपसे प्रेम बना रहे आपको जो बनाना हो सो हमको बना दीजिएगा कर्म भीर भ्राम्यमाणा नाम यत्र क्वापि स्वरे छाया कर्मों के कारण ईश्वर की कृपा से जहां जैसा जन्म मिले किंतु हमारा प्रेम आपके चरणों में बना रहे और महाराज एक बात बताए आपके चरणों में अनपायनी भक्ति बनी रहे विषयों में मन हमारा न जाए आपके चरणों में सदा चित्त बना रहे हमारा हृदय आपके चरणार बिन्दु में समर्पित बना रहे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा बेटा ये मैंने तो तुमको पहले से ही दे रखा है बरस तो मत प्रहलाद व्रीयताम यपेक्षिता बेटा मैंने तुमको पहले ये दे दिया है किंतु और कुछ मांगने की इच्छा हो तो बोलो तुम्हारे चित्त में तो हम सदा विराजमान रहेंगे और कुछ मांगना चाहते हो प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं प्रभु एक बात बताएं आपसे मत पिता तत्कृतम पापम देव तणस्य मेरे पिता के द्वारा किया गया जो पाप है अर्थात महाराज उसने हमारे ऊपर शस्त्रों से प्रहार करवाया एक बहुत रहस्य की बात है देखो यहां एक रहस्य की बात क्या है कि किसी सामान्य व्यक्ति से यदि आप द्वेष करोगे तो प्रायश्चित से आप उससे छूट सकते हो किंतु यदि भगवत भक्त से द्वेष करोगे उसका दुनिया में कोई प्राश्चित भी नहीं है याद रखिएगा भगवान अपने द्वेष करने वाले को छोड़ देते हैं किंतु जो भगवान के भक्त से द्वेष करता है भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते आप रामचैत्र को यदि पढ़ते हैं तो ध्यान में आ जाएगा जिस समय उज्जैन में महाकाल में सि बैठ करके आराधना में लगा है गुरुदेव आए किंतु उठकर स्वागत नहीं किया और गुरुदेव की सदा उपेक्षा करता था गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा किंतु आकाशवाणी ने उसको छोड़ा साप दे दिया और ऐसा साप दे दिया कि जो भयंकर साप किंतु धन्यवाद है महाराज उस गुरुदेव को जिन्होंने इतनी सुंदर स्तुति करके उसके साप को हल्का कराया इसलिए काकभसुंड जी कथा करते कहते ब्यूवल हो जाते हैं। कहते हैं एक सुल हमें जीवन में कभी बिसरता नहीं है क्या नहीं बिसरता बुले गुरु कर कोमल शील स्वभाव एक सुल जो हमारे लगा हुआ है तो नारायण कहने का अभिप्राय यह है कि भक्त का यदि अपराध आप करोगे तो भगवान भक्त दंड देगा ही नहीं और जो दंड देने के लिए बैठा है वो भक्त ही नहीं है दंड देने का काम भक्त का नहीं है वह तो सब पर भगवत भाव से प्रेम करने का ही उसका काम है कि भगवत भक्त से द्वेष करता है उसको भगवान दंडित करते हैं और भगवान का दंड तो महाराज फिर सहन करना बहुत कठिन है सामान्य व्यक्ति का तो दंड सहन कर लिया जाए तो ये कहते हैं बद्धा समुद्रे यो यित में शिलोन छये अनान चा असाधुनी पिता कृतान में अच्छा एक बात और भी अच्छी यहां ध्यान देने की है प्रहलाद जी जो मांगे मैं आज चिंतन कर रहा था इन सारे श्लोकों को बैठ करके प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता के उत्थान की बात मांगी किंतु तो जिन असुरों ने उनको सताया उनसे भी तो अपराध बना कि नहीं बना जिन असुरों ने उनको बांध दिया जिन असुरों ने उनको डसा तो उनको भी अपराध लगना चाहिए था तो अपराध लगना चाहिए था तो उनके भी मंगल की कामना होनी चाहिए थी किंतु तो उधर कामना नहीं लग, मांगी इन्होंने उधर कोई बात नहीं की तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको कोई दोष लगेगा ही नहीं क्यों उनको दोष क्यों नहीं लगेगा क्योंकि वह परतंत्र है अपने स्वामी के परतंत्र हैं तो स्वामी के अनुचर हो करके उन्होंने ये काम किया अब देखिए सामान्य न्याय के आधार पर दृष्टि डालें, हमारे सेवक ने यदि किसी का अपमान किया यदि वह हमारे कहने पर करता है तो अपमान हमारी तरफ से हुआ कि नहीं तो यदि दंड के भागीदार कौन होंगे हम ही तो होंगे सेवक नहीं होगा क्योंकि सेवक तो पराश्रित है जी वह हमारे आश्रित है इसलिए वह दंड का भागीदार सेवक नहीं स्वामी है जिसकी आज्ञा से काम किया गया है मानो आपने किसी दुश्मन को समाप्त करा दिया और जिसने मारा वो तो चला जाएगा जी मारकर उसका तो काम है पैसा लिया काम पूरा करके चला गया किंतु तो यदि मुकदमा दायर होगा तो तुम पर होगा कि नहीं मुकदमा तो तुम पर तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर मुकदमा चालू करवाएगा आपने भले लाठी से नहीं मारा है आपने भले गोली से नहीं मारा है किंतु मरवाने का काम तो आपने किया है तो ऐसा लगता है कि जो सताने का काम हुआ प्रहलाद जी महाराज को जो कष्ट देने का काम हुआ वह पिता के माध्यम से हुआ इसलिए महाराज ये कहते हैं तो भक्ति मतो द्वेश अघम तत्संभवम चय मैं आपकी भक्ति में लगा था तो ही भक्ति आपकी भक्ति में मैं लगा था और उसने मेरे से द्वेष किया अच्छा उसने मेरे से द्वेष किया तो आगम महाराज उसने ये पाप किया जिसका कोई विमोचन नहीं है किंतु तत्प्रसादात प्रभो सद्या तेन मुच्चेत में पिता महाराज आप ऐसी कृपा कीजिए आपके प्रसाद से आपके आशीर्वाद से जघन्य पाप से ये जघन्य पाप है संत को सजाना सताना साधु को कष्ट देना भक्त को दुख देना ये जघन्य पाप है और ये जघन्य पाप हमारे पिता ने किया है तो प्रभु आपकी कृपा से आपकी करुणा से तत्प्रसादात तो प्रभो सध्या सध्या मैंने शीघ्र ही आपकी कृपा से तेन मुच्छेत में पिता उस आग से उस पाप से हमारा पिता छूट जाए महाराज जब ये बात प्रहलाद जी महाराज ने कही तो भगवान बड़े गदगद हो गए बोले हे hey बेटा तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं जो जो तुम्हारी कामनाएं हैं वह मेरी कृपा से अवश्य पूरी होंगी और भी तुमको मैं एक बर देना चाहता हूं भगवान भी गुरु जी है, सोचते हैं कोई तो ऐसा मांगे जिस चक्कर में फंसा दे कहा और भी हम तुमको कोई बर देना चाहते हैं आप बर मांगो प्रहलाद जी महाराज कहते प्रभु कृतकृतोष्मी कर्त भगवान मैं कृतकृत्य हो गया वरे आपके द्वारा बर, बर दिया गया अब हम और क्या मांगे प्रभु अविचारणी भक्ति अव्यविचारणी भक्ति हमको दे दीजिए क्यों धर्मार्थ काम ही किमत मुक्ति तस् करे स्थिता धर्म आर्थ काम की चर्चा कौन करे धर्म अर्थ काम की चर्चा कौन करे जो आपका चिंतन करता है समस्त जगता मूले सब जगत के आप ही मूल हैं मूल में आप विराजमान है यश भक्ति स्थित तो जिसकी मति गति रती आपके चरणों में हो जाती है जिसकी मति आपके चरणों में लग जाती है उसके जीवन में तुम्हारा मुक्ति भी उसके कर्म में स्थित हो जाती है मुक्ति उसको पाना कोई दुर्लभ नहीं जिसको मुक्ति पाना दुर्लभ नहीं उसको धर्म अर्थ काम की क्या गति होगी इसलिए प्रभु हमारी चित्रवृत्ति उधर मत ले जाइए अपना प्रेम ही हमको प्रदान कीजिए जो हमारे जीवन का सर्वस्व है ऐसे प्रहलाद जी महाराज ने इनको मांगा है और भगवान ने प्रसन्न होकर शिव प्रहलाद जी महाराज को दिया है उसके बाद नृसिंह भगवान बाद में अवतरित होंगे यहां उनकी विस्तार से कथा नहीं है संक्षेप में ही पराशर महात्मा ने कहा कि नृसि भगवान ने महाराज अवतरित होकर नृसि भगवान इनका उद्धार कर देते हैं और प्रहलाद जी महाराज को राजा बना कर के जाते हैं कैसा इन्होंने जीवन बिताया उसकी चर्चा हम कल करेंगे और भी असुरों के जो भक्त हुए कुल में उसकी चर्चा और कल प्रियव्रत का भी पावन पवित्र चरित्र सुनने को मिलेगा जिसमें भूगोल खगोल का वर्णन और नारायण मेरे उसके बाद भरत जी महाराज की भी चर्चा है किंतु भागवत के जो जड़ भरत है और इसमें थोड़ा परिवर्तन है और वर्णन करने का ढंग भी अलग है श्रीमद भागवत में जो पंचम स्कंद है पहले भरत जी महाराज का चरित्र सुनाया गया उसके बाद भूगोल खगोल की चर्चा है यहां पहले भूगोल खगोल की चर्चा है और बाद में जड़ भरत जी महाराज की चर्चा है तो जैसे विवरण किया गया है उसको क्रमशः आपके सामने रखेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हे जीवन धन, हमारी मति रति गति आपके ही चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये वाणी है उन्हीं के पावन पवित्र चरणार्क बिंदो में समर्पित बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन विहारी रान की जय जय जय श्री रान जय जय श्री रान जय जय श्री रान